और इसी में जो तिलक जी का सवाल शादी के अलावा एक और था कि वो फिलहाल अभी गवर्नमेंट प्यून के बतौर वर्क कर रहे हैं हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न ध्यान दिलाया आपने देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको लगता है आप प्यून पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए जॉब ठीक नहीं है ये बहुत अच्छी बात है सम्मानजनक नहीं कोई ऐसी नौकरी ढूंढ के तिलक भाई फोन करना मुझे जो सम्मानजनक हो क्योंकि आदमी को नौकर बनना ही सम्मानजनक नहीं पी उन को लगता है कि क्लर्क बन जाऊंगा तो सम्मान हो जाएगा क्योंकि क्लर्क के दादागिरी पीओन को सुनना पड़ती है है ना क्लर्क को लगता है कि हेड क्लर्क गल बन जाऊंगा तो मैं सम्मानजनक जीऊँगा क्योंकि क्लर्क को लगता है कि उसके दादागिरी हेड क्लर्क उसको डांटता रहता है है ना तो हेड क्लर्क को लगता है कि जो सेक्शन ऑफिसर है वो बन जाऊँगा तो मैं सम्मानजनक जी लूँगा क्योंकि वो उसको डांटता रहता है और जो सेक्शन ऑफिसर है उसको लगता है कि जो अंडर सेक्रेटरी है है ना मैं वो अंडर सेक्रेटरी बन जाऊंगा तो मैं सम्मानजनक जी लूँगा क्योंकि अंडर सेक्रेटरी उसको डांटता रहता है अंडर सेक्रेटरी को लगता है कि डिप्टी सेक्रेटरी बन जाऊंगा तो मैं मैं झंझर से मुक्त हो जाऊंगा सम्मानजनक जी लूँगा तो क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी उसको डांटता रहता है डिप्टी सेक्रेटरी को लगता है कि सेक्रेटरी बन जाऊँगा तो मैं जो है वो सम्मानजनक जी पाऊँगा क्योंकि सेक्रेटरी उसको डांटता रहता है सेक्रेटरी को है ना वो चीफ सेक्रेटरी डांटता रहता उसको लगता है एक बार चीफ सेक्रेटरी बन गया तो सम्मानजनक जी और चीफ सेक्रेटरी को लगता है कि मुख्यमंत्री yeah. बन गया तो सम्मानजनक जी पाऊंगा क्योंकि मुख्यमंत्री से डांट लगाता रहता है और मुख्यमंत्री को लगता है कि है ना मैं ये जनता मुझे डांट लगाती रहती है तो एक आम आद्म आदमी बन कैसे जी लूँ ताकि मैं सम्मानजनक जी पाऊं तो बेसिकली नौकरी में नौकरी से प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम आपको सम्मानजनक जीने से है और सम्मानजनक जीने का तरीका नौकर बन के नहीं है और नहीं मालिक बन के तो किस प्रकार से नौकर मालिक मुक्त होकर हम जिए हैं उ, उस स्वरूप को समझना पड़ेगा नहीं तो एक से अनेक सभी घनचक्कर बन के घूम रहे हैं है ना और ये मैं तो खुद तो अपनी जिंदगी में करके देखा आप भी देख ही रहे हो और आप आपको लगता है आप एक एक ऐसे आदमी को पहचान लो तिलक भाई जिसको देख के आपको लगता है कि वो सम्मानजनक जी रहा है है ना संतुष्टिपूर्वक जी रहा है आप जाके उससे पहचान करके उससे बात करके देखो पता चलेगा है ना और ऐसे तो उत्तर कुछ भी दे देगा वो लेकिन थोड़ा उसके साथ रिलैक्स हो थोड़ा मित्रता बढ़ाओ दो चार पाँच दिन साथ हो पता चलेगा उसका प्रॉब्लम क्या है ऐसे करके मैंने दुनिया के सभी आदमी को मैं मिल चुका कम से कम मुख्यमंत्री तक और इधर से सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी तक तो इन दोनों दोनों धाराओं में हमने आदमी को देख लिया और मल्टीनेशनल कंपनी के सी तक इधर तो हम देख चुके हैं आप भी देखिए एक भी आदमी इसमें सम्मानजनक नहीं जीता है इसीलिए वो संतुष्ट नहीं है हमारी संतुष्टि पद से नहीं है हमारी संतुष्टि सम्मानजनक जीने से सम्मानजनक जीने में हमारे क्या तरीके होंगे अपने आहार को पच पहचानने के उत्पादन करने के उसको भी इसमें जोड़ना ही पड़ेगा ये नहीं कह रहे हैं कि आप सम्मानजनक जीते जीते आप प्यून बन के भी जीते, जीते जीलोगे ये नहीं कह रहे हैं है ना ये बिल्कुल भी नहीं करें हम लोग जैसे यहाँ पर जीते हैं ये हम लोग सब लोग सम्मानजनक जीते हैं हम सारे काम करते हैं प्यून का कर भी करते हैं इंजीनियर का भी करते हैं चीफ सेक्रेटरी का भी करते हैं मंत्री का भी करते हैं मुख्यमंत्री का भी करते हैं सब काम हम यहाँ करते हैं और काम से प्रॉब्लम नहीं है हमारा जीने का एक तरीका है जिसमें कि हम सम्मानजनक जी सकते हैं जीते हैं उसके साथ ये चीजें जुड़ने वाली है तो ये बिल्कुल ठीक बात है तो सम्मानजनक जीना ही है आपको उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा कि सम्मान क्या है रूप पद, पदबन में सम्मान नहीं है एक मानव का व्यवहार क्या होना चाहिए एक मानव का चरित्र क्या होना चाहिए एक मानव का आचरण क्या होना चाहिए इसको अध्ययन करिए और उसको समझ के आप जी सकते हैं फिर धीरे से आप पी से आगे निकल सकते हैं है ना पीून से आगे आपकी यात्रा क्लर्क होने की नहीं है पीून से आगे की यात्रा आपके अधिकारी होने की नहीं है पी से आगे आपकी यात्रा माना होने की है। तो माना होकर हम लोग जिए भैया कोई दिक्कत ही नहीं है प्रकृति ने आपको पीवन बनने के लिए पेजा ही नहीं किया था ये तो हमारी गलत शिक्षा और गलत व्यवस्था के कारण कोई प्यून बन के बैठा है कोई अधिकारी बन के बैठा हुआ है हम सब प्रकृति विधि से पैदा इस बात के लिए नहीं हुए हैं बल्कि इस बात के लिए पैदा हुए थे कैसे हम मानव बनकर कैसे एक परिवार बनकर कैसे हम मित्रता पूर्वक जी ले हैं। ये हमारे लिए सम्मानजनक जीना है इसके लिए पूरा आप तैयारी करिए हम लोग इसमें जो भी सहयोग होगा आपके करेंगे करेंगे बहुत बढ़िया जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक समझने वाली विषय है और जिस प्रकार के सवाल जवाब चलते रहते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि कई बार ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जिसको लेकर जवाब को लेकर चला जा सकता है और कई बार जवाब ऐसे होते हैं जिसको लेकर कई और सवाल दिमाग में बन जाते हैं बहुत अच्छी बात है बन नहीं है <laughs> क्योंकि जुड़े हुए हैं इतने छोटे से उत्तर नहीं है उनके तो, तो कोई बनेंगे किसी के दिमाग में अगर ऐसा लग रहा है उसको कि सवाल बन चुके हैं तो आप जवाब देने वालों को ढूंढें क्योंकि जवाब के बिना आपका काम चलेगा नहीं और हमारा ये आग्रह है कि हमारे पास सभी तरह के एक आदमी के सुखद जीने के लिए न्यायपूर्वक जीने के लिए सभी संभावित सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। हम्म। तो आपके मन में जो भी प्रश्न अभी घूम घूमड़ के आ रहे हैं भाई संदीप भाई वो सब भी इसके साथ जो उत्तर होने वाले हैं ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाएगा कि हमने खाली उत्तर यहाँ आदर आदर दिया है तो आगे का छूट जाएगा ऐसा नहीं है और उसके लिए थोड़ा अवसर आप भी बनाइए हम भी बनाएंगे आप तो कोशिश कर ही रहे हैं ये पूरी टीम इतनी बड़ी टीम यहाँ पर काम कर रही है तो ये अवसर ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं जितने अवसर हम बना पाएंगे उतने उत्तर हो पाएंगे क्या बड़ी बात बिल्कुल इसीलिए मई में जो कैंप होने वाला है उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो एम के वर्ल्ड डॉट कॉम पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं 150 सीट्स लेफ्ट हैं और अधिक जानकारी के लिए उस पर दिए गए नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं